मेरे प्री आत्मा मनुष्य एक ती मंजिला मकान है उसकी एक मंजिल तो भूमि के ऊपर है बाकी दो मंजिल जमीन के नीचे उसकी पहली मंजिल में जो भूमि के ऊपर है थोड़ा प्रकाश है उसके दूसरी मंजिल में जो जमीन के नीचे दबी है और भी प्रकाश है और उसकी तीसरी मंजिल में जो बिल्कुल भूगर्भ में छिपी है पूर्ण अंधकार है वहा कोई प्रकाश नहीं इस तीन मंजिल के मकान में जो कि मनुष्य है अधिक लोग ऊपर के मंजिल में ही जीवन को व्यतीत कर देते हैं उन्हें नीचे की दो मंजिलों का न तो कोई पता होता है न ख्याल होता है ऊपर की मंजिल बहुत छोटी है नीचे की दो मंजिले बहुत बड़ी हैं। और जो अंतिम अंधेरा भवन है नीचे वही सबसे बड़ा है वही आधार है सारे जीवन का जिस व्यक्ति को सत्य की और स्वयं की यात्रा करनी हो उसे नीचे की दो मंजिलों में उतरना पड़ता है सत्य की यात्रा आकाश की तरफ की यात्रा नहीं है बल्कि पाताल की तरफ की यात्रा है ऊपर की तरफ नहीं नीचे और भीतर और गहरे उतरने का सवाल है जंगल में चारों तरफ हमारे वृक्ष खड़े हुए हैं। वृक्षों का एक हिस्सा तो वे पत्ते हैं जो सूरज के बिल्कुल सामने हैं और सूरज की रोशनी से प्रकाशित है वृक्ष का दूसरा हिस्सा वे शाखाए और जो पत्तों के नीचे छिपी हैं, जिन पर कहीं कहीं सूरज की रोशनी पड़ती भी है कहीं कहीं नहीं भी पड़ती है वृक्ष का तीसरा हिस्सा वे जड़ें हैं, जो जमीन के भीतर छिपी हैं, जिन पर सूरज की रोशनी कभी भी नहीं पड़ती लेकिन वृक्ष के प्राण वृक्ष की जड़ों में और जो वृक्ष को पूरा जानना चाहता हो उसे जड़ों को जानना ही पड़ेगा जो कि दिखाई नहीं पड़ती हैं, अदृश्य है, है जो वृक्ष के पत्तों पर ही रह जाएगा वो वृक्ष को नहीं समझ पाएगा हमारे मन के भी ऐसे ही तीन हिस्से है पहला हिस्सा जिस पर थोड़ी रोशनी पड़ती है वो है कॉन्शियस माइंड चेतन मन दूसरा हिस्सा जो के नीचे दबा है वो है सबकॉन्सियस माइंड अर्ध चेतन मन और तीसरा हिस्सा जो सबसे नीचे छिपा है वो है अनकॉन्सियस माइंड अचेतन मन पहले हिस्से में थोड़ी चेतना है दूसरे हिस्से में और भी कम तीसरे हिस्से में बिल्कुल नहीं ये मनुष्य है मनुष्य का जो चेतन मन है जो कॉन्शस माइंड है उसमें ही हम में से अधिक लोग जी के समाप्त हो जाते हैं इसलिए जीवन को नहीं जान पाते जीवन की जड़े अनकस माइंड में अचेतन मन में छिपी वो अदृश्य है वो भूमि के नीचे वहीं से हमारा संबंध परमात्मा से सत्य से जीवन से है वहीं से जड़े पृथ्वी से जुड़ी हैं। जड़ों का संबंध ही जीवन से है हमारे अचेतन मन में हमारी जड़े सत्य की जो खोज है या स्वयं की या प्रभु की वो खोज खुद की जड़ों की खोज है वो जो रूट से हमारे भीतर उनकी खोज वे अंधेरे में छिपी और हम हम वो जो छोटा सा कमरा है ऊपर जमीन के वहाँ जहाँ रोशनी पड़ती है वहीं जी लेते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। ये जिस कमरे में थोड़ी रोशनी पड़ती है ये जो चेतन मन है ये जो कॉन्स माइंड है ये समाज के द्वारा निर्मित होता है शिक्षा के द्वारा संस्कार के द्वारा बचपन से हम इसे तैयार करते और बनाते हैं। और आज तक मनुष्य का ये जो कॉन्स माइंड है ये जो चेतन मन है बिना इस बात के ख्याल के निर्मित किया गया है कि इसके नीचे दो मन और हैं इसलिए अक्सर इस मन को जो बातें सिखाई जाती हैं नीचे के मन के विरोध में पड़ जाती हैं भिन्न हो जाती है और तब इस ऊपर की मंजिल में और नीचे की मंजिलों में एक विरोध एक खिंचाव एक तनाव शुरू हो जाता है आदमी खुद के भीतर डिवाइडेड हो जाता है खुद के भीतर विभाजित हो जाता है चेतन मन में जो बातें सिखाई जाती हैं, वे अचेतन मन और अर्ध चेतन मन के अगर समानांतर न हो पैरेलल न हो हारमोनी में न हो उनके साथ लैब न हो तो व्यक्तित्व खंडित हो जाता है हम सबका व्यक्तित्व खंडित व्यक्तित्व है डिसइंटीग्रेटेड। और है इसलिए कि हमारे चेतन मन को जो बातें सिखाई गई हैं, सिखाई जाती रही हैं, उनमें हमारे पूरे व्यक्तित्व का कोई ध्यान नहीं रखा गया है चेतन मन को कहा जाता है क्रोध मत करो बच्चा पैदा हुआ हम उसे सिखाना शुरू करते हैं क्रोध मत करो उसके अचेतन मन में क्रोध मौजूद है हम उसे सिखाते हैं क्रोध मत करो तो उसका ऊपर का मन सीख लेता है क्रोध नहीं करना है लेकिन भीतर क्रोध मौजूद है ऊपर का मन कहता है क्रोध मत करो भीतर का मन क्रोध के लिए धक्के देता है हर क्षण जब भी मौका आता है क्रोध प्रकट होना चाहता है भीतर का मन क्रोध को प्रकट करना चाहता ऊपर का मन क्रोध को रोकना और दबाना चाहता एक सप्रेशन एक दमन शुरू हो जाता है और तब हम दो हिस्सों में टूट जाते हैं जिसे हम दबाते हैं वो हिस्सा अलग हो जाता है जो दबाता है वो हिस्सा अलग हो जाता है, और इन दोनों में निरंतर एक द्वंद एक कॉन्फ्लिक्ट एक संघर्ष चलने लगता है इसी संघर्ष में मनुष्य टूटता और नष्ट होता है मनुष्य के इन तीन मनों के बीच एकता के सद का नाम ही योग है मन के इन तीन हिस्सों के बीच हारमोनी संगीत का पैदा हो जाना ही साधना है लेकिन जैसी स्थिति है वो ये है कि इन तीनों के बीच कोई संबंध नहीं बल्कि ये एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। जो हम दिन में सोचते हैं विचार करते हैं रात सपने में उससे बिल्कुल उल्टा देखते हैं सपने में हमारे पीछे छिपा हुआ मन प्रकट होना शुरू होता है दिन भर में चेतन मन थक जाता सो जाता फिर वो जो सब है वो जो पीछे छिपा मन है वो प्रकट होना शुरू होता तो हम दिन में कुछ और होते सपने में कुछ और होते बल्कि उल्टे होते दिन में हम चोरी नहीं करते सपने में चोरी कर लेते दिन में हम हत्या नहीं करते किसी की सपने में हत्या कर देते फिर हमें हैरानी होती है सुबह जाग ये सपने मैंने कैसे देखे मैंने तो कभी हत्या के लिए सोचा भी नहीं मैंने तो कभी चोरी की ही नहीं फिर मैं सपने में कैसे चोरी की सपने में कैसे हत्या की चेतन जो मन है उसने नहीं सोचा हत्या के लिए लेकिन अचेतन मन ने सोचा है और चेतन मन दबाए हुए बैठा है जब सपना नींद में चेतन मन सो जाता है तो अचेतन अपनी बातें प्रकट करना शुरू कर देता है हमारे भीतर इस बात खाइया पैदा हो गई है और इन सारी खाइयों को पैदा करने का सूत्र है सप्रशन दमन आज तक यही समझाया गया है मन का दमन करो मन में जो भी बुरा है उसे दबाओ लेकिन दबाने से वो कहा जाएगा क्या दमन करने से कोई चीज नष्ट हो जाती दमन करने से नष्ट नहीं होती और गहरे प्रविष्ट हो जाती और भीतर गहराई में जाके मौजूद हो जाती है हम उसे दबा लेते हैं वो हमारे प्राणों का हिस्सा हो जाती है तो हम चेतन मन को तो पवित्र कर लेते हैं साफ कर लेते हैं वहां तो हम अच्छे अच्छे सुबाषित वचन टांग देते हैं सफाई कर लेते हैं पूरी और सारी गंदगी भीतर हटा देते हैं तो भीतर हमारे प्राण तो गंदे होते चले जाते हैं ऊपर सब सफाई हो जाती है भीतर सब की इकट्ठी हो जाती है भीतर जहाँ की हमारा असली होना है जहा की हमारा ऑथेंटिक बीइंग है वहां तो हम सब कचरा ढकेल देते हैं और ऊपर की मंजिल पर बैठक खाने में वहां हम सब सफाई कर लेते हैं ऐसी हमारी स्थिति है ऐसा मन न तो स्वस्थ हो सकता न शांत हो सकता ऐसा मन निरंतर अपने भीतर ही द्वंद में युद्ध में संलग्न रहता है हम 24 घंटे लड़ रहे हैं अपने से से और जो अपने से लड़ रहा है उसका जीवन नष्ट हो जाएगा क्योंकि अपने से लड़ने का एक ही अर्थ है अगर मैं अपने दोनों हाथों को लड़ाऊं तो क्या परिणाम होगा क्या कोई जीतेगा मेरे ही दोनों हाथ मैं ही दोनों के पीछे मौजूद मेरी ही ताकत दोनों हाथों से लड़ेगी कोई हाथ जीत नहीं सकता लेकिन एक बात तय है हाथ तो कोई नहीं जीतेगा लड़ाने में मेरी शक्ति वे होगी हाथ तो कोई नहीं जीतेगा लेकिन मैं हार जाऊंगा अखीर में मैं पाऊंगा एक गहरी पराजय हो गई हार गया हर आदमी जीवन के अंत में अपने को हारा हुआ थगा हुआ अनुभव करता है जीवन के अंत में विजय हाथ नहीं आती हार हाथ आती और हार आनी सुनिश्चित है क्योंकि अपने ही हाथ कोई लड़ाएगा तो जीत कैसे हो सकती है किसकी हो सकती है हम अपने ही मन को दो हिस्सों में तोड़ के लड़ा रहे हैं और जिनसे हम लड़ रहे हैं मन के वे हमारे ही हिस्से हैं हम ही हैं इसका हमें बोध भी नहीं और दूसरी बात जिन मन से हम लड़ रहे हैं वे अंधेरे में बंद हैं, उनसे हमारा कोई परिचय भी नहीं उनसे हमारी कोई पहचान भी नहीं अब तक की सारी शिक्षा सारी संस्कृति सारा समाज मनुष्य की इस अंतरद्व की व्यवस्था पर खड़ा हुआ है फिर इस अंतरद्वंद के कारण अनेक विस्फोट होते हैं जैसे हम केतली में चाय गरम करते हैं और केतली का मुंह बंद कर देकन बंद कर दे और गरम भी किए चले जाए तो क्या होगा? होगा केतली की भाप नहीं निकल पाएगी तो फोड़ देगी केतली के बर्तन को तो रोज रोज आदमी में विस्फोट होता है ये विस्फोट बहुत रूपों में होता है एक आदमी पागल हो जाता है ये भीतर दबाए गए विष का विस्फोट है रोज रोज हमारे रोजन दिन दिन दिन की कलह संघर्ष पति का पत्नी से बच्चों का माँ बाप से का शिक्षकों से एक वर्ग का दूसरे गाँव से एक, एक प्रांत से दूसरे प्रांत का एक देश का दूसरे देश से एक भाषा बोलने वालों का दूसरी भाषा बोलने वालों से रोज रोज कले उसमें हमारा गीतर दबा हुआ रोग रोज रोज निकलता है फिर और बड़े पैमाने पर युद्ध खड़े हो जाते हैं पांच हजार वर्षो में आदमी ने, ने पंद्रह हजार युद्ध पंद्रह हजार युद्ध क्या हम युद्ध ही लड़ते रहे दुनिया में हमारी आज तक की पांच हजार वर्ष की सारी सभ्यता और संस्कृति युद्ध की सभ्यता और संस्कृति है, लड़ने में ही हमने जीवन व्यतीत किया है कुछ बीच बीच में जो कालखंड आते हैं जब हम लड़ते उस समय हम लड़ने की तैयारियां करते रहते हैं। जब हम नहीं लड़ते तब लड़ने की तैयारियां करते हैं और या लड़ते हैं या लड़ने की तैयारियां करते हैं बस दो ही काम मनुष्य जाति करती रही है ये क्या है ये इतने एक्सप्लोजन इतने विस्फोट क्यों होते हैं छोटी चिंगारी से आदमी एकदम विक्षिप्त क्यों हो जाता है हिंदू मुसलमान के नाम से जैन ईसाई के नाम से सिख पारसी के नाम से जरा सी बात और आग लग जाती है और आदमी पागल हो जाता है आदमी जिसे पागल होने को तैयार बैठा हुआ है उसके भीतर इतना दबाव है कि जरा मौका मिल जाए कि वो निकल जाए जरा सी गुंजाइश खड़ी हो जाए और वो पागल हो जाए ये आकस्मिक नहीं है ये इतने युद्ध इतनी कलह इतना द्वंद्व ये जैसा मनुष्य है उसके स्वाभाविक परिणाम है तो चाहे राजनीतिक चिल्लाते रहे कि युद्ध नहीं होना चाहिए चाहे साधु संन्यासी समझाते रहे कि युद्ध बहुत बुरा है लेकिन जब तक मनुष्य का मन सप्रेस्ड है जब तक मनुष्य के मन में दमन है तब तक युद्ध बंद नहीं हो सकते तब तक कोई ताकत युद्ध बंद नहीं कर सकेगी तब तक कलह बंद नहीं हो सकती है तब तक जीवन की जो रोज रोज का संघर्ष है वो बंद नहीं हो सकता है एक तरफ से हम संघर्ष को बंद करेंगे दूसरी तरफ से वो निकलने का रास्ता खोज लेगा क्योंकि भीतर हम उबलते हुए ज्वालामुखी पर बैठे हैं और उस ज्वालामुखी से हमारा कोई नहीं हम ज्वालामुखी पर अच्छी बढ़िया सोफा लगा के आराम से बैठे हुए और नीचे ज्वालामुखी पे रहा है और हम अपने सोफे को सजा रहे हैं डेकोरेट कर रहे हैं अपने मकान को और नीचे ज्वालामुखी रहा है। हम ऊपर से सजाते रहते हैं भीतर आग धबक रही है ये स्थिति में उस आग को हम दबाते चले जाएं, तो हम टूटेंगे और अपने को रेस्ट करेंगे आज तक मनुष्य ने यही किया है क्या आगे भी मनुष्य को यही करना है या कि हम एक नए मनुष्य को जन्म दे सकते है? जिसका मन दमन पर आधारित न हो लेकिन हम डर जाएंगे हम कहेंगे अगर हम दमन ना करें अपने मन का तो दमन करने में तो हम कभी पागल होंगे ठीक है, लेकिन दमन ना करें तो इसी वक्त इसी वक्त विस्फोट हो जाएगा अगर हम दबाए ना अपने को तो हमारे भीतर तो इतना जहर इतने साफ बिच्छू मालूम पड़ते हैं, इतना क्रोध इतना सेक्स इतनी वासना इतना लोभ इतनी ईर्षा मालूम पड़ती है अगर ना दबाएं तो हम तो अभी सब निकल पड़ेगा फिर तो का। दबाना नहीं है लेकिन कुछ और करना है करना यह है कि मन के ऊपर का जो हिस्सा चेतन है जो कॉन्स है जहाँ प्रकाश है उस प्रकाश को मन के उन हिस्सों में भी ले जाना है जहाँ अंधकार है पूरे मन को प्रकाशित कर देना है पूरे मन में दिया जला देना है होश का ज्ञान का अभी थोड़े से जगह में प्रकाश हो रहा है दिए की ज्योति को और बड़ा करना है ताकि पूरे मन के तीनों मंजिले वो जो थ्री स्टोरीड आदमी है वो तीनों मंजिलों में प्रकाश पहुँच जाए सबसे पहला काम प्रकाश पहुंचाना है जैसे ही प्रकाश पहुँचना शुरू होता है मन में एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है आपको शायद ख्याल भी न हो सूरज निकलता है सूरज के निकलते ही पृथ्वी पर एक परिवर्तन शुरू हो जाता है जो कलिया बंद थी वे खिलने लगती हैं। जो सुगंध छिपी थी वो प्रकट होने लगती है। जैसे ही प्रकाश सूरज का पृथ्वी पर उतरता है सारा प्राण जो सोया हुआ था वो जागने लगता है वृक्ष पौधे पशु पक्षी जो सोए थे वे उठकर गीत गाने लगते हैं, वे जीवन है। सूरज की रोशनी के आते ही पृथ्वी दूसरी हो जाती है सूरज की रोशनी के हटते ही अंधकार छाते ही पृथ्वी मूर्छित हो जाती है सब सो जाता है पौधे पशु पक्षी आदमी सब मूर्छित हो जाते हैं सूरज के उगते ही मूर्छा टूटनी शुरू हो जाती यह जागरण आना शुरू हो जाता है प्रभात हो जाती है मन की दो मंजिलों में कभी प्रकाश नहीं पहुंचा है वहाँ एकदम गहरी मूर्छा है वहाँ सब सोया हुआ है वहाँ एकदम घना अंधकार है उस घने अंधकार में सांप बिच्छुओ ने डेरे डाल लिए हैं पतंगों ने घर बना लिए हैं मकड़ी मकड़ियों ने जाले बुन लिए हैं वहाँ सब गंदा हो गया वहाँ के द्वारक भी नहीं खुले वहाँ बहुत दुर्गंध इकट्ठी हो गई और हम ऊपर से दमन करते चले जाते हैं सारे कचरे को वहाँ वहाँ सारा कचरा इकट्ठा हो गया मनुष्य का प्राण इससे भारी और बोझिल और मूर्छित है वहाँ रोशनी ले जानी है वहाँ प्रकाश ले जाना प्रकाश ले जाया जा सकता है उस प्रकाश के ले जाने की विधि का नाम ही धर्म है कैसे हम चित्त की गहराइयों में रोशनी ले जा सके कैसे वहां प्रकाश पहुंचा सके कि वहां अंधकार का राज्य समाप्त हो जाए और हमारे सारे प्राण आलोकित हो उठे उस प्रकाश के पहुंचते ही चित्त में परिवर्तन होने शुरू हो जाते है उस प्रकाश के पहुंचते ही जो कली थी वो खिल के फूल बन जाती है उस प्रकाश के पहुंचते ही भीतर जो प्राण सोए थे वे जाग उठते और जागरण के साथ अंतर शुरू हो जाता है जागरण ट्रांसफॉर्मेशन है कैसे हम चित्त में ले जाएं जागरण को होश को अवेयरनेस को कैसे हमारे पूरे प्राण जागे हुए हो जाएं और जिस दिन पूरे जग जाते हैं उस दिन प्राणों में एक संबंध स्थापित हो जाता है फिर मनुष्य तीन हिस्सों में खंडित नहीं रह जाता फिर वो एक भवन बन जाता है पूरा और जो मनुष्य एक भवन बन जाता है उसके भीतर फिर कोई द्वंद नहीं कोई कले नहीं उसके भीतर एक शांति स्थापित हो जाती है इसलिए सर्वाधिक मूल्यवान जीवन का सूत्र चित्त के अंधेरे कक्षों में रोशनी के ले जाने का है उस संबंध में ही आज की सुबह हमें बात करनी है कैसे हम चित्त में प्रकाश को ले जा सकते हैं थोड़ा सा प्रकाश मौजूद है अगर उतना प्रकाश मौजूद ना हो तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं लेकिन थोड़ा प्रकाश मौजूद है हमारे मन का एक कोना थोड़ा सा दिया जला हुआ है वहाँ रोशनी हो रही है उसी रोशनी में आप मेरी बातें सुन रहे हैं, उसी रोशनी में आप चल रहे हैं, उसी रोशनी में आप उठ रहे हैं विचार कर रहे हैं, जी रहे हैं छोटी सी रोशनी में इस रोशनी को कैसे बड़ा करें? इस रोशनी को बड़ा करने के दो दो उपाय एक तो इस रोशनी का अभी हम एक कर रहे हैं बाहर के जगत को देखने में घर के बाहर दिया लिए बाहर की दुनिया को देख रहे हैं बाहर दुनिया को हमने खूब देखा इस रोशनी के थोड़े से प्रयोग ने बाहर की दुनिया में बहुत कुछ नष्ट कर दिया रोशनी के के के के के के बाहर बाहर साइंस को जन्म दे दिया हमने हमने हमने पदार्थ पदार्थ नियम खोज खोज लिए लिए भीतर छिपे हुए रहस्य जीवन के, बाहर के जीवन पर विजय पाने में बड़ी दूर तक सफलता पा ली विज्ञान की सारी कथा इस छोटे से कॉन्शस माइंड का बाहर के जगत में इम्प्लीमेंटेशन है बाहर के जगत में प्रयोग विज्ञान की सारी कथा इस छोटे से कॉन्सअस माइंड की जो छोटा सा चेतन मन है इसके हमने पदार्थ में प्रयोग किया है इतनी बड़ी दुनिया खड़ी हो गई विज्ञान की हम पदार्थ में प्रवेश करते गए और हमने अणु को और अणु के भी गहरे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को जाके खोज लिया बड़ी शक्ति हाथ में आ गई बड़ी शक्ति हाथ में आ गई इसी चेतना का प्रयोग बाहर न करके भीतर भी किया जा सकता है जो लोगों ने बाहर प्रयोग किया वे उन तक पहुंच गए जो आदमी भीतर प्रयोग करता है वो आत्मा तक पहुंच जाता है रोशनी यही है जिया यही है घर के बाहर रोशनी करते हैं तो रास्ता दिखाई पड़ता है घर के भीतर करते हैं तो घर के कष्ट दिखाई पड़ते हैं ध्यान इस रोशनी को भीतर ले चलने का ही शरीर प्रयोग आ बंद करके हम भीतर जागने की कोशिश करते हैं एक वैज्ञानिक क्या करता है वैज्ञानिक बाहर के फेनमिना को बाहर की घटना को ऑब्जर्व करता है निरीक्षण करता है अपनी प्रयोगशाला में बैठकर आंखें गड़ाकर सब तरह से जाग कर निरीक्षण करता है क्या हो रहा है पानी को उबाल रहा है गर्म कर रहा है तो देख है कितनी डिग्री पर जाकर पानी गर्म होकर बनता है उसका निरीक्षण कर रहा है ऑब्जर्वेशन कर रहा है ठीक इसी भांति मन की प्रयोगशाला में द्वार बंद करके भीतर बैठकर निरीक्षण करना है कि वहाँ क्या हो रहा है क्रोध कितनी डिग्री पर जाके भाव बन जाता है क्रोध कितनी डिग्री पर जाके विस्फोट कर लेता है क्रोध क्या है क्रोध की गति क्या है विचार क्या है विचार कैसे चलता है कैसे उठता है कैसे गिरता है स्मृति क्या है मेमोरी क्या है कैसे स्मृति बनती है प्रेम क्या है कैसे जन्मता है घृणा क्या है कैसे भीतर उठती है फैलती है उसका विष कैसे पूरे प्राणों को भर लेता है ये बहुत सी घटनाएं भीतर घट रही हैं, इनके प्रति ऑब्जर्वेशन भीतर बैठकर एक वैज्ञानिक जैसे प्रयोगशाला में जाँच करता खोजता वैसे ही इनको भी देखना जानना और खोजना है धर्म आत्मा का विज्ञान है मनुष्य को जो साधक है अपने मन को एक प्रयोगशाला बनानी है और वहां निरीक्षण की सारी शक्ति को ले जाकर देखना है कि मन में क्या हो रहा है मन क्या है ये मन की प्रोसेस क्या है ये मन की प्रक्रिया क्या है आपके मन में क्रोध उठता है कभी आपने एकांत एक कोने में बैठ के देखने की कोशिश की है कि क्या है ये क्रोध नहीं आपने दो काम किए होंगे या तो क्रोध उठा तो जिस पर उठा उस पर आप टूट पड़े होंगे और या अगर आप धार्मिक और अच्छे आदमी हैं तो आप क्रोध को पी गए होंगे कुछ ये दो काम किए गए दोनों ही काम फिजूल है क्रोध में किसी के ऊपर टूट पड़ने से क्रोध नहीं जाना जा सकता क्रोध को पी जाने से भी क्रोध नहीं जाना जा सकता दोनों ही स्थितियों में निरीक्षण नहीं हो निरीक्षण का तो अर्थ है क्रोध उठे एक बड़ा अवसर आ गया बहुमूल्य खुद की शक्ति को जानने का एक कीमती क्षण आ गया सामान्यतया क्रोध खोया रहता है जाग गया उससे पहचान हो सकती है इस समय उस समय द्वार बंद कर ले किसी कोने में बैठ जाए और आंख बंद करके ऑब्जर्व करें निरीक्षण करें क्या है ये क्रोध कहाँ से ये उठता क्यों ये उठता कैसे ये चित्त को पकड़ लेता बांध लेता पागल कर देता इस पूरी प्रक्रिया को इस पूरी प्रोसेस को क्रोध के जन्म से लेकर क्रोध के युवा होने तक देखें सिर्फ देखें लेकिन देखने में एक कठिनाई है बचपन से हमें सिखा दिया गया क्रोध बुरा है जिसको हम बुरा मान लेते हैं उसे देखने को राजी नहीं होते भूल हो गई है इस बात से क्रोध बुरा है इसलिए जो चीज बुरी है उसको देखें कैसे उसके प्रति हमारे मन में कंडेमिनेशन निंदा है निंदा की वजह से हम देखते नहीं शत्रु को कोई देखता है ठीक से शत्रु दिखाई पड़ता है तो हमारी आंखें दूसरी तरफ फिर जाती है शत्रु रास्ते पर मिल जाता है तो हम आंख नीचे करके निकल जाते हैं या दूसरी गली से निकल जाते शत्रु को कोई देखना नहीं चाहता देखते तो केवल उसे है जो मित्र है देखता तो केवल उसे है जिससे हमारा कोई विरोध नहीं है तो चित्त के दर्शन में चित्त के ऑब्जर्वेशन में हमारी शिक्षाओं ने हमारी तथाकथित नैतिक शिक्षाओं ने moral टीचिंग ने बड़ा उपद्रव खड़ा कर दिया है क्रोध बुरा है शत्रु है फिर उसे देखेंगे कैसे मैं आपसे निवेदन करता हूँ आपके चित्त में कुछ भी आपका शत्रु नहीं सब आपका मित्र है और अगर आप बातें हैं कि कोई शत्रु है तो वो केवल इस बात का सबूत है कि आप उसका सम्यक उपयोग करने में असमर्थ रहे उसका ठीक ठीक उपयोग आप नहीं कर सके इसलिए वो शत्रु मालूम पड़ रहा है जिस दिन आप उसे पूरा जानेंगे और पहचानेंगे आप हैरान हो जाएंगे आप पढ़ेंगे ये तो मेरी शक्तियां हैं शत्रु इनमें कोई भी नहीं लेकिन हम अपरिचित होते हैं मित्र से भी तो वो शत्रु मालूम पड़ता है परिचित होते हैं तो वो मित्र मालूम पड़ता है परिचित होना है पूरी तरह से पहचान करनी है भीतर क्या है तो एक तो निरीक्षण के लिए ये भावना छोड़ देनी एकदम आवश्यक है कि कोई चीज बुरी है कोई चीज अच्छी है अभी तो हम अपने चित्र से परिचित नहीं हमें पूरे चित्र से ही परिचित होना है चाहे जो भी हो अच्छा हो या बुरा हमें पूरे टोटल माइंड से एक दफे परिचित हो जाना जरूरी है तो क्रोध को जब उठे तो निरीक्षण करें और निरीक्षण करेंगे तो हैरान हो जाएंगे निरीक्षण करते ही बहुत अद्भुत तथ्य दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे लेकिन हमने कभी निरीक्षण किया नहीं या तो हम क्रोध से लड़े हैं और या क्रोध से हार गए और क्रोध के बस हो गए ये दोनों स्थितियां शुभ नहीं है ये दोनों स्थितियां साधना में ले जाने वाली नहीं है तीसरी एक स्थिति है निरीक्षण की न तो क्रोध का भोग न दमन बल्कि एक तीसरा मार्ग निरीक्षण जो भी चित्त में उठे उसका निरीक्षण उसके प्रति जागना उसके प्रति पूरी तरह अवेयर होना क्या होगा इस तरह जागने से इस तरह जागने से दो तो बातें होंगी एक तो क्रोध के प्रति जैसे ही जागेंगे वैसे ही आप पाएंगे क्रोध चेतन मन में पैदा नहीं होता क्रोध चेतन मन के नीचे की मंजिल से आता है चेतन मन ने तो बहुत बार निर्णय किए हैं कि मैं क्रोध नहीं करूँगा लेकिन सब निर्णय रखे रह जाते हैं जब कोई धक्का देता है क्रोध खड़ा हो जाता है पता नहीं चलता कि मैंने निर्णय किया था कसम खाई थी व्रत लिया था क्रोध नहीं करना है मेरे निर्णय मेरी कसम कहाँ गई वे जिस मन ने ली थी क्रोध वहां से नहीं आ रहा क्रोध बहुत नीचे से आ रहा उस मन को आपके व्रत का कोई भी पता नहीं है उस मन को कोई पता ही नहीं है आपके व्रत का क्या आप मंजर में जाके और व्रत ले लिए हैं कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा जिसमें ये कसम खाई है वो मन दूसरा है और जिस मन में क्रोध पैदा होता है वो मन का दूसरा हिस्सा है उस हिस्से को कोई खबर नहीं सांझ आप तय करके सोते हैं कल सुबह चार बजे उठूंगा सुबह चार बजे कोई आपके भीतर कहता है सोए रहो कोई उठने की जल्दी नहीं आज बहुत सर्दी है फिर कल देखना आप सो जाते हैं सुबह उठ के आप पछताते हैं कि मैं उठा क्यों नहीं मैंने तो तय किया था कि चार बजे उठना है मैं उठा क्यों नहीं आप निरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा जिस मन ने ये तय किया था वो मन सोया हुआ था चार बजे और जिस मन ने ये खबर दी कि सोए रहो वो दूसरा मन था उसको आपके निर्णय का कोई भी पता नहीं था अन्य ये कैसे हो सकता था जिस मन ने निर्णय किया था वही मन कैसे निर्णय तोड़ सकता था और फिर सुबह वही मन कैसे पछता सकता था आदमी उलझ जाता है क्योंकि उसे इसका कोई पता नहीं कि मन के अलग अलग हिस्से निर्णय ले रहे हैं जब आप निरीक्षण करेंगे क्रोध का प्रेम का घृणा का तो आप पाएंगे कि चेतन मन कांशस माइंड से वे आते ही नहीं वे तो बहुत नीचे गहरे अनुकांशियस से आते है तो उनके सूत्र को पकड़ के अगर आप खोज करेंगे ये कहाँ से पैदा होते हैं कहाँ से पैदा होते हैं अगर हम एक वृक्ष की शाखाओं को पकड़ के खोज करने निकलेंगे ये वृक्ष कहाँ से पैदा होता है तो आज नहीं कल आपको जमीन खोदनी पड़ेगी और जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा आपकी खोज जारी रहेगी तो आपको अन करना पड़ेगा भूमि अलग हटानी पड़ेगी और तब आप पाएंगे कि दिखाई नहीं पड़ती थी जड़े वृक्ष वहां से आते हैं तो जब आप क्रोध की प्रेम की ईर्षा की खोज में निकलेंगे अनुसरण करेंगे तो आप धीरे धीरे धीरे पाएंगे की आप कॉन्सियस माइंड से हटके अनकॉन्सियस में पहुंचने शुरू हो गए और इसी पहुंचने में रोशनी शुरू हो जाएगी क्योंकि आपका जो मन निरीक्षण करता है वही रोशनी तो जब आप पीछा करेंगे एक आदमी अगर अपने घर में एक चोर का पीछा करे दिए लेकर तो चोर जहां छिपा होगा अंधेरे कोने में वहां खुद भी पहुंच जाएगा और साथ में दिया भी पहुंच जाएगा हमारे चेतन मन में जो जो वृत्तियां उठती है अगर हम एक एक वृत्ति को पकड़ के उसका पीछा करें तो वो वृत्ति जहां से जन्मती है उस उसके कमरे में हमको पहुंचाना पड़ेगा अनकॉन्सियस माइंड में पहुंचने का और कोई न रास्ता रहा है न हो सकता है, तो है? एक एक वृत्ति को हमें पकड़ लेना है एक कमल का फूल एक तालाब पर खिला है फूल ऊपर दिखाई पड़ता है उस फूल के नीचे कहा से वो फूल आया है कहा उसकी जड़े है वो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता सिर्फ फूल दिखाई पड़ता है अगर इस फूल का हम अनुसरण करें खोज करें कहा से ये निकला है तो हम धीरे दीर धीरे उस फूल की डंडी को पकड़ के वहां पहुंच जाएंगे नीचे कीचड़ में जहाँ उसकी जड़ें छिपी क्रोध तो ऊपर आया हुआ फूल है प्रेम भी ऊपर आया हुआ फूल है ईर्ष्या भी ऊपर आया हुआ फूल है इसको हम पकड़ ले और इसके पीछे चलना शुरू करें इसके पीछे उतरते चले उतरते चले तो धीरे धीरे धीरे धीरे हम वहाँ पहुंच जाएंगे जहाँ इसकी जड़े जहाँ से ये पैदा हुआ है तो मनुष्य अगर अपनी वृत्तियों का अनुसरण करे दमन नहीं चित्त वृत्ति का दमन नहीं चित्त वृत्ति का अनुसरण चित्त वृत्ति का पीछा चित्त वृत्ति के पीछे पीछे जाए तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो अपने गहरे अचेतन मनों की तलों तक पहुंच जाएगा और उसके साथ ही निरीक्षण के साथ वो रोशनी पहुंच जाएगी जो देखती है और आपको पता है कि अगर आप जगह पहुंच जाएं किसी चीज के तो कितनी आसान बात है अगर आपको लगता हो ये अवंछनीय है ये नहीं चाहिए ये दुर्गंध फैलाता है कांटे वाला है एक झटका और फूल खत्म हो गया हमेशा के लिए लेकिन ऊपर से आप फूल को काटते रहे रोज हजार बार काटे आप जितनी बार काटेंगे उतनी बार एक डंडी की जगह दो डंडियां निकल आएंगी अब दो फूल खिलेंगे पहले एक ही फूल खिला था अब इनको दो को काटेंगे और चार डंडियां निकल आएंगी और हम यही कर रहे हैं ऊपर से फूलों को काट रहे फूल बढ़ते चले जाते हैं जितने फूल बढ़ते हैं हमारी काटने की बेचैनी बढ़ती चली जाती है कल एक बार क्रोध किया था उसको काट दिया ऊपर से आज दो बार हो गया है उसको काट दिया परसों चार बार हो गया है रोज बढ़ता जाता है रोग क्योंकि जिसको हम काटना समझते हैं वो कलम करना है वो सहायता पहुंचानी है वृक्ष को जो माली है वो जानता है कि वृक्ष को सहा पहनी हो एक डंडी काट दो जहां डंडी काटेगी वहां से दो डंडिया पैदा हो जाती हम कदम कर रहे हैं अपने मन की लेकिन जो आदमी पीछे जाएगा और जड़ों तक पहुंच जाएगा अगर उसे लगता है कि जो फूल आया है उस पर वो वंछनी नहीं है तो एक छोटा सा हल्का धक्का और जड़ें खत्म हो जाती हैं और फिर फूल कभी भी नहीं आते चित्त को बदलना हो ऊपर से जो कलम चलती रहती है नैतिक आदमी की उससे कभी कोई आदमी नहीं बदलता नैतिक आदमी ऊपर से कलम करता रहता है और इसलिए मुसीबत में पड़ता चला जाता है धार्मिक आदमी ऊपर से कलम नहीं करता अप्रूट करता है जड़ों को उखाड़ के फेंक देता है ये काम एक ही बार में हो जाता है और कलम करने का काम जिंदगी भर चलता है ये काम एक ही बार में हो जाता है जड़ उखड़ जाती है बात खत्म हो जाती है लेकिन अगर हम ऊपर ही ऊपर सारा उपद्रव करते रहे तो हम परेशान भी बहुत हो जाते हैं मामले बदलते भी नहीं आदमी वही का वही बना रहता है आप खोजे अपने आप साल भर पहले जो आदमी थे आदमी आप आज भी साल भर में आपने कितनी कलम नहीं की होगी अपनी छोड़ा होगा ये किया होगा वो किया होगा आप अपने तीस साल लौट के देखें, आप भीतर पाएंगे आप वही के वही आदमी पूरी जिंदगी आदमी करीब करीब वही का वही बना रहता है ऊपर थोड़े बहुत फर्क हो जाते हैं लेकिन भीतर कोई फर्क नहीं होता है क्योंकि भीतर हम कभी पहुंचते नहीं फर्क होगा कैसे जड़ों तक हम कभी जाते नहीं तो फर्क होगा कैसे ये ये जो जड़ तक पहुंचने का सूत्र है वो है वृत्तियों का निरीक्षण उनका पीछा उनका अनुगमन चाहे तो इसे ही मेडिटेशन कहे चाहे तो इसे ही ध्यान कहे चाहे इसे ही कुछ और नाम दे लेकिन एक चीज को पकड़कर भीतर प्रवेश करना है किसी चीज के सहारे ही ये प्रवेश हो सकेगा तो अपना